शिवपुरार रुद्र संता ब्राह्मणी ने पूछा भिक्षुदेव क्या कारण है कि इसके पिता राजा सत्य श्रेष्ठ भोगों के उपभोग के समय बीच में ही साल शत्रुओं द्वारा मार डाले गए किस कारण से इस शिशु की माता को ग्राह ने खा लिया और यह शिशु जो जन्म से ही अनाज और बंधुहीन हो गया इसका क्या कारण है मेरा अपना पुत्र भी अत्यंत दरिद्र एवं भिक्षु क्यों हुआ तथा तो मेरे इन दोनों पुत्रों को भविष्य में कैसे सुख प्राप्त होगा भिक्षुवर शिव ने कहा इस राजकुमार के पिता विदर्भराज में पांड्य देश के श्रेष्ठ राजा थे वे सब धर्मों के ज्ञाता थे और संपूर्ण पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करते थे एक दिन प्रदोष काल में राजा भगवान शंकर का पूजन कर रहे थे और बड़ी भक्ति से त्रिलोकीनाथ महादेव जी की आराधना में संलग्न थे उसी समय नगर में सब और बड़ा भारी कुलाहल मचा उस उत्कर्ष शब्द को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शंकर की पूजा छोड़ दी और नगर में छोप फैलने की आशंका से राजभवन से बाहर निकल गए इसी समय राजा का महाबली मंत्री शत्रु को पकड़ उनके समीप ले आया वह शत्रु पांडेराज का ही संतान सामंत था उसे देखकर राजा ने क्रोधपूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया शिव पूजा छोड़कर नियम को समाप्त किए बिना ही राजा ने रात में भोजन भी कर लिया इसी प्रकार राजकुमार भी प्रदोष काल में शिव जी की पूजा किए बिना ही भोजन करके सो गया वही राजा दूसरे जन्म में विदर्भ राज हुआ था शिव जी की पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रुओं ने उनको सुख भोग के बीच में ही मार डाला पूर्वजन्म में जो उसका पुत्र था वही इस जन्म में भी हुआ है शिव जी की पूजा का उल्लंघन करने के कारण यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है इसकी माता ने पूर्वजन्म में छल से अपनी सौत को मार डाला था उस महान पाप के कारण ही वह इस जन्म में ग्राह के द्वारा मारी गई ब्राह्मणी यह तुम्हारा पुत्र पूर्वजन्म में उत्तम ब्राह्मण था इसने सारी आयु केवल दान लेने में बिताई है यज्ञ आदि सत्कर्म नहीं किए हैं इसलिए यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है उस दोष का निवारण करने के लिए अब तुम भगवान शंकर की शरण में जाओ ये दोनों बालक यज्ञोपी संस्कार के पश्चात भगवान शिव की आराधना करें भगवान शिव इनका कल्याण करेंगे इस प्रकार ब्राह्मणी को उपदेश देकर भिक्षु श्रेष्ठ सन्यासी का शरीर धारण करने वाले भक्त शिव ने उसे अपने उत्तम स्वरूप का दर्शन कराया उन्हें साक्षात शिव जानकर ब्राह्मण पत्नी ने प्रणाम किया और प्रेम से गदगद वाणी द्वारा उनकी स्तुति की तत्पश्चात भगवान शिव वहीं अंतर ध्यान हो गए उनके चले जाने पर ब्राह्मणी उस बालक को लेकर अपने पुत्र के साथ घर को चली गई एक चक्रा नाम के सुंदर ग्राम में उसने घर बना रखा था वह उत्तम अन्न से अपने बेटे तथा तो राजकुमार का भी पालन पोषण करने लगे जैसा समय ब्राह्मणों ने उन दोनों का यज्ञों पर भी संस्कार कर दिया वे दोनों शिवजी की पूजा में तत्पर रहते हुए घर पर ही बड़े हुए श्यामजल्य मुनि के उपदेश से नियम पारायण हो वे दोनों शुभ व्रत रख प्रदोष काल में शंकर जी की पूजा करते थे एक दिन ब्रिज कुमार राजकुमार को साथ लिए बिना ही नदी में स्नान करने के लिए गया वहां उसे निधि से भरा हुआ एक सुंदर कलश मिल गया इस प्रकार भगवान शंकर की पूजा करते हुए उन दोनों कुमारों का उसी घर में एक वर्ष व्यतीत हो गया तदनंतर एक दिन राजकुमार उस ब्राह्मण कुमार के साथ वन में गया। वहां अकस्मात एक गंधर्व कन्या आ गई उसके पिता ने वह कन्या राजकुमार को दे दी गंधर्व कन्या से विवाह करके राजकुमार निष्कंटक राज्य भोगने लगे जिस ब्राह्मण पत्नी ने पहले अपने पुत्र की भांति उसका पालन पोषण किया था वह उस समय राजमाता हुई और वह ब्राह्मण कुमार उसका भाई हुआ राजा का नाम धर्मगुप्त था इस प्रकार देवेश्वर शिव की आराधना करके राजा धर्मगुप्त अपनी उस रानी के साथ विदर्भ देश में राजोचित सुख का उपभोग करने लगा यह मैंने तुमसे शिव के भिक्षुवर्य अवतार का वर्णन किया है जिन्होंने राजा धर्मगुप्त को बाल्यकाल में सुख प्रदान किया था यह पवित्र आख्यान पापहारी परम पावन चारों पुरुषार्थों का साधक तथा संपूर्ण अभिष्ट को देने वाला है जो प्रतिदिन एकाग्रचित्त तो होकर इसे सुनता या सुनाता है वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में भगवान शिव के धाम में जाता है